चौथा प्रश्न मैं भी रूपांतरित होना चाहती हूं स्वप्नों में बहुत जीवन गमाया लेकिन अब मुझे बचाओ मेरे लिए क्या आदेश लीला पहली बात मैं आदेश नहीं देता क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं तुम तो मेरे गुलाम नहीं हो आदेश शब्द तो भद्दा है आदेश तो सैनिकों को दिए जाते हैं सन्यासियों को नहीं आदेश और उपदेश का भेज समझ लो आदेश का अर्थ होता है ऐसा करना ही होगा मैं उपदेश देता हूं उपदेश का अर्थ होता है सुन लो समझ लो फिर करना या ना करना वह तुम्हारे निर्णय की बात है करोगे तो भी मैं खुश हूं नहीं करोगे तो भी मैं खुश हूं आदेश का अर्थ होता है करोगे तो मैं खुश नहीं करोगे तो मैं नाराज आदेश का अर्थ होता है मानकर चलोगे तो स्वर्ग नहीं मानकर चलोगे तो नर्क आदेश में पुरस्कार और दंड छिपे होते उपदेश में न कोई पुरस्कार है न कोई दंड उपदेश में न कोई स्वर्ग है न कोई नरक, उपदेश का अर्थ होता है मैंने कुछ जाना है मैं तुम्हें उस जानने में साझीदार बनाता हूं आज्ञा नहीं देता आज्ञा तो दी ही नहीं जा सकती क्योंकि मैं मैं हूं तुम तुम हो जो मुझे सही था ठीक वैसा ही तुम्हें सही नहीं होगा मेरे कपड़े तुम्हें नहीं आएंगे तुम्हारे कपड़े मुझे नहीं आएंगे यूनान में एक पुरानी कहानी एक सम्राट था झक्की था उसने एक सोने का पलंग बनवाया था हीरे जवाहरात जड़वाए थे वो खासकर मेहमानों के लिए बनवाया था लेकिन उसके घर मेहमान वर्षों तक नहीं आते थे डरते थे क्योंकि खबर फैल गई थी कि उस पलंग पर सोना पड़ेगा आखिर उस पलंग पर सोने में ऐसी क्या अड़चन थी लेकिन कभी कोई भी कोई भूला चूका मेहमान फंस जाता जिसको पलंग का पता नहीं था फंसा कि मुश्किल में पड़ा उस पलंग पर सोना पड़ता पलंग तो बड़ा सुंदर था पलंग तो बड़ा ही सुविधापूर्ण था ऐसा सुंदर पलंग पृथ्वी पर दूसरा नहीं था मगर खतरा एक था सम्राट के साथ पलंग के साथ नहीं अगर मेहमान लंबा होता तो उसके पैर कटवा देता पलंग के बराबर करवा देता अगर मेहमान छोटा होता तो उसने दो बड़े पहलवान रख छोड़े थे जो उसको दोनों तरफ से खींचते और उसको पलंग के बराबर करते और ऐसा तो बहुत मुश्किल ही था कि कोई आदमी ठीक ठीक पलंग की साइज का मिल जाए हालांकि उसने पलंग औसत बनवाया था लेकिन औसत के साथ एक खतरा है औसत आदमी कहीं होते ही नहीं औसत का सिद्धांत गणित में ठीक है जिंदगी में बिल्कुल गलत है जैसे समझो हम यहां बैठे हुए 500 लोग बैठे हुए इनकी औसत ऊंचाई क्या है इन सब की ऊंचाई नाप लो इसमें कोई दो फीट का बच्चा है कोई पांच फीट का जवान कोई छह फीट लंबा है कोई डच साढ़े छह फीट होगा सात फीट का भी आदमी मिल जाएगा इन सब की ऊंचाई जोड़ लो फिर उसमें 500 का भाग दे दो फिर जो ऊंचाई आएगी वो औसत हो सकता है तीन फीट साढ़े तीन इंच ऐसे उसने अपनी राजधानी की ऊंचाई औसत ऊंचाई निकलवा ली थी और उस आधार पे पलंग बनवाया था अब औसत ऊंचाई का आदमी मिलना मुश्किल है यहां 500 आदमियों में शायद ही कोई हो जो तीन फीट साढ़े तीन इंच शायद संयोग वसात औसत आदमी कहीं नहीं होता पश्चिम का बहुत बड़ा गणितज्ञ हुआ उस गणितज्ञ ने ही सबसे पहले औसत ऊंचाई का सिद्धांत निकाला था हेरेडोटस उसका नाम था और जब कोई किसी सिद्धांत को खोजता है तो उसके आनंद का पारावार नहीं होता जैसे छोटे बच्चे जब पहली दफा कोई शब्द बोलते हैं, तो दिन भर उसी उसी को दोहराते अगर उनको मम्मी शब्द कहना आ गया तो दिन भर मम्मी मम्मी कारण अकारण मम्मी लगाए रखते उनको इतना मजा आता कहने में इस बात की संभावना की मैं भी बोल सकता हूं ऐसे ही जब किसी वैज्ञानिक को कोई पहला सिद्धांत मिल जाता है तो दीवाना हो जाता है वो पहला मनुष्य जिसने खोजा हेरोडोटस अपने बच्चों को लेकर रविवार के दिन पिकनिक को गया है एक छोटी सी नदी को पार करना पड़ता है पांच छह बच्चे पत्नी पत्नी पीछे बच्चे बीच में हेरोडोटस आगे पत्नी ने बहुत कहा कि बच्चों को संभाल लो नदी की धार तेज है ने कहा तू घबरा मत मैंने नदी की औसत गहराई और बच्चों की औसत ऊंचाई नाप ली अपने बच्चों की औसत ऊंचाई नदी की औसत गहराई से बड़ी है बेफिक्र रह कोई डूब नहीं सकता मेरा सिद्धांत अखंड है लेकिन बच्चे डुबकी खाने लगे क्योंकि औसत ऊंचाई एक बात है नदी कहीं एक फीट गहरी थी कहीं तीन फीट गहरी थी कहीं छह इंच गहरी थी और कहीं पांच फीट गहरी थी और कहीं बिल्कुल छिछली थी कोई बच्चा बड़ा था कोई छोटा था औसत ऊंचाई तो औसत गहराई से ज्यादा थी मगर औसत सत्य नहीं होता बच्चे डुबकी खाने लगे पत्नी चिल्लाई कि बच्चे डुबकी खा रहे हैं लेकिन तुम्हें पता वैज्ञानिक ने क्या किया वैज्ञानिक औसत का कहा कि देखू कोई गलती सिद्धांत में हो गई क्या या मेरे हिसाब में कोई भूल हो गई बच्चे डुबकी खा रहे हैं वो अपना सिद्धांत और हिसाब बिठा रहा है ऐसे इस सम्राट ने औसत ऊंचाई नापकर लोगों की पलंग की औसत लंबाई तय की थी बड़ी मुश्किल में पड़ जाता था जो मेहमान आ जाता मर ही जाता न मालूम कितने मेहमान मर गए मगर उसको समझ ना आई सुनाई वो अपनी जिद पे अड़ा रहा अब पलंगों के साथ अगर मेहमानों की ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी तो मेहमान मरेंगे आदेश का वही अर्थ होता है कि जो मैं कहता हूं वह करना हो सकता है जो मैं कहता हूं वो मेरे लिए सत्य रहा हो लेकिन मेरा जैसा दूसरा आदमी नहीं है कहीं ठीक मेरे जैसा इसलिए जो मेरे लिए सत्य है वो ठीक तुम्हारे लिए सत्य नहीं होगा बिल्कुल वैसा का वैसा सत्य नहीं होगा और आदमी की यही दुर्घटना हुई आदमी के साथ दुर्भाग्य हुआ सदियों सदियों में तुम्हें आदेश दिए गए और जिनने आदेश दिए उन्होंने सोचा जब हमारे जीवन में इस सिद्धांत से इतना आनंद हुआ है तो औरों के जीवन में भी खूब आनंद होगा हुआ नहीं उल्टी ही हालत हुई सारी पृथ्वी दुख से भर गई ये तुम्हारे साधु संतों के आदेशों के कारण ये तुम्हारे तथाकथित ज्ञानियों के आदेशों के कारण इनके लिए सिद्धांत मूल्यवान है तुम मूल्यवान नहीं हो ये सिद्धांत के हिसाब से तुम्हारी काट छांट कर देते ये सिद्धांत की काट छांट नहीं करते ये सिद्धांत में बदल नहीं लाते ये किताब को नहीं बदलते ये तुम्हें बदलते मेरी पकड़ और है मेरी दृष्टि और है कोई सिद्धांत किसी मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान नहीं कोई शास्त्र मनुष्य से ज्यादा कीमत का नहीं शास्त्रों के लिए मनुष्य नहीं बने मनुष्यों के लिए शास्त्र बने इसलिए मैं आदेश नहीं देता उपदेश जरूर देता हूं उपदेश का अर्थ है जो मैंने जाना निवेदन करता हूं इसमें तुम छांटना खोजना जो तुम्हें रुझ जाए जो तुम्हें प्रीति कर लगे वह चुन लेना जो तुम्हें उल्लास दे उमंग दे उत्साह दे वह चुन लेना वह तुम्ही चुन सकते हो उसका आदेश मैं नहीं दे सकता महात्मा गांधी के आश्रम में और न मालूम कितनी तरह की व्यर्थ बातें चलती थी उनमें एक व्यर्थ बात थी नीम की चटनी सैद्धांतिक बात है वैसे अगर तुम आयुर्वेद के ज्ञाताओं से पूछो तो वो कहेंगे नीम से ज्यादा औषधि नीम से ज्यादा सुंदर रसायन सब दोषों से मुक्त नीम है तुमने कहानी सुनी ही है कि तीन पंडित काशी से घर की तरफ चले सारी शिक्षाएं लेकर रास्ते में रुके भूख लगी भोजन बनाना था तो कौन क्या काम ले उनमें एक था जो वनस्पति शास्त्री था लोगों ने कहा वनस्पति शास्त्री पास हो तो इसी को भेजो सब्जी लेने क्योंकि इससे ज्यादा ठीक सब्जी और कौन लाएगा वनस्पति शास्त्री सब्जी लेने गया उसने सारे शास्त्र ख्याल में लाया कि श्रेष्ठतम वनस्पति क्या है अंततः उसने यही निर्णय लिया नीम की पत्ती क्योंकि नीम की पत्तियों से हानि होती ही नहीं लाभ ही लाभ है खून की शुद्धि होती है बीमारियों का रेचन होता है नीम में कोई दोष है ही नहीं अर्चन है तो एक के नीम, नीम कड़वी मगर कड़वी होने से क्या होता जहां इतने सुंदर लक्षण और गुण हो वहां थोड़ी सी कड़वाहट के पीछे अगर अमृत कड़वा भी हो तो छोड़ दोगे क्या और जहर अगर मीठा भी हो तो पी लोगे क्या वो बाजार गया ही नहीं उसने जंगल में ही नीम के झाड़ पे चढ़ के नीम की पत्तियां तोड़ी और बड़ा प्रसन्न लौटा कि अपना वनस्पति शास्त्र का ज्ञान आज काम आया दूसरा उनमें था व्याकरणाचारी ध्वनि शास्त्र का ज्ञाता। उसने ध्वनि पर बड़ा अध्ययन किया था तो कहा कि यह क्या करेगा इसलिए क्या काम दें कहा ऐसे काम दें कि जब तक सब्जी आए घी आए आटा तो उनके पास था चावल उनके पास था तब तक यह चूल्हा जलाए क्योंकि लकड़ियां आवाज करेंगी चरमरर चुमर फिर जलेंगी तो चिटकने की आवाज आएगी और यह ध्वनि शास्त्र का ज्ञाता है तो यह इस तरह चूल्हा जलाएगा जैसा चूल्हा कभी नहीं जलाया गया उसमें से मधुर संगीत पैदा होगा और मधुर संगीत जिस चूल्हे में पैदा होता हो उसमें सब्जी पके कहना क्या वनस्पति शास्त्री काशी का सबसे बड़ा वनस्पति शास्त्री सब्जी लाए और काशी का सबसे बड़ा ध्वनि शास्त्री चूल्हा जलाए इससे और सुंदर संयोग क्या हो सकता है और तीसरा था दार्शनिक उससे कहा कि तुम बाजार जाओ क्योंकि तुम्हारी किताबों में हमेशा यह आता है तर्क की किताबों में पुरानी किताबों में यह सिद्धांत आता है कि जब हम घी को पात्र में रखते हैं तो पात्र घी को संभालता कि घी पात्र को संभालता तो तुम घी खरीद लाओ क्योंकि तुम्हें तो अब तक पक्का हो ही चला हो गया होगा कि कौन किसको संभालता तुम महापंडित हो महामहा उपाध्याय तुम जाओ वो चला उसने घी खरीदा शास्त्र में तो बहुत बार पढ़ा था लेकिन घी कभी खरीदने गया नहीं था शास्त्र में तो पढ़ा था किताब में तो लिखा था कि पात्र ही घी को संभालता है, लेकिन उसने कहा कि प्रयोग तो करके देखना चाहिए यह सच भी है या झूठ इसके लिए कोई प्रायोगिक आधार भी है या नहीं पात्र में घी लेके चला रास्ते में उसको बहुत जिज्ञासा जगी दार्शनिक तो था ही उसने पात्र उलट के देखा सारा घी गिर गया उसने कहा कि शास्त्र ठीक कहते शास्त्र हमेशा ठीक कहते अब ये सिद्ध हो गया कि पात्र ही घी को संभालता है घी पात्र को नहीं संभालता वो बड़ा प्रसन्न लौटा हालांकि घी वगैरह कुछ लाया नहीं और पास के पैसे थे वो भी गए खाली पात्र लिए चला आया लोगों ने पूछा इतने प्रसन्न क्यों हो पात्र खाली उसने कहा तुम्हें पता नहीं कि सिद्धांत सही सिद्ध हुआ यह इतनी बड़ी उपलब्धि है शायद किसी दार्शनिक ने कभी प्रयोग करके देखा ही ना वो किताब में ही लिखा हो मैं शायद पहला आदमी हूं जिसने प्रयोग किया पात्र ही संभालता है मैं तुमसे कहता हूं घी नहीं संभालता पात्र को उन दोनों ने सिर ठोंक लिया मगर उनकी बिहालत ठीक नहीं थी दार्शनिक ने पूछा हो सब्जी कहां है नीम की पत्तियों का ढेर लगा था दार्शनिक ये सब्जी वनस्पति शास्त्री ने कहा हमारे शास्त्र में नीम से ज्यादा और सुंदर कोई औषधि नहीं और सभी सब्जियों में रोग होता है किसी सब्जी से बादी बढ़ती है किसी सब्जी से पित्त खराब होता है किसी सब्जी से ऐसा किसी सब्जी से वैसा लेकिन नीम कीटाणुनाशक है नीम के लेने से लाभ ही लाभ लेकिन चूल्हा भी जला नहीं था सब्जी आई नहीं घी आया नहीं चूल्हा जला नहीं उल्टे जो हंडी पास में थी वो फूटी पड़ी थी आग बुझी थी और ध्वनि शास्त्री बड़ा आनंद मग्न बैठा था सब पूछा कि हुआ क्या उसने कहा हुआ ये कि शास्त्र में कहा है कि कभी भी अप शब्द को पैदा ना होने थे अप शब्द का विरोध है और जब मैंने ये पानी चढ़ाया और आग जलाई तो हंडी खुदर बुदर खुदर बुदर करने लगी खुदर बुदर ध्वनि है ही नहीं किसी शास्त्र में इस ध्वनि का उल्लेख नहीं खुदर बुदर इसका मतलब क्या अर्थहीन अपशब्द मुझसे ना रहा गया मैंने उठाया लठ क्यों कि किसी भी चीज को मिटाना हो तो जड़ से ही मिटा देना चाहिए मारा लठ खुदुरुदुर खत्म कर दिया खत्म करके मस्त बैठा हूं आज जीवन में एक सुकृत्य हुआ अब शब्द न फैलने दिया दुनिया में क्योंकि ध्वनि में बड़ी शक्ति होती खुदुरुदुर फैलता जाए फैलता जाए फैलता जाए सारा आकाश हो जाए इस तरह की तरंगें मनुष्य के लिए घातक है इससे महायुद्ध तक हो सकता है महायुद्ध और क्या है सिवाय खुद्र बुधुर मैंने इसको नष्ट कर दिया ऐसे वे तीन पंडित महात्मा गांधी उनसे कुछ पीछे नहीं उनके आश्रम में नीम की चटनी बनती थी आश्रम वासियों को तो लेनी पड़ती थी आदेश था लुई फिसर अमेरिका का एक पत्रकार महात्मा गांधी को मिलने आया बड़ा लेखक विचारक महात्मा गांधी ने उसे अपने साथ ही भोजन पर बिठाया और आई चटनी छोटी मोटी नहीं आती थी जैसा कि तुमने देखा हो कि भंग खाने वाले भंग का गोला चढ़ाते ऐसे भंग का गोली की तरह चटनी आती थी हरी चटनी और गांधी ने इतनी प्रशंसा की ली फिर से कि इस चटनी के लाभ ही लाभ इसके गुणों का खूब गुणगान किया उसने सोचा पहले इसी को चखूं चखी मुंह जहरी जहर फैल गया उसने कहा मारे गए अगर ये चटनी खानी है और सात दिन मुझे रहना है इस आश्रम में चौदह बार अगर ये चटनी खानी पड़ी तो मेरी पत्नी का सौभाग्य अब परमात्मा के हाथ में और सारे आश्रम वासियों को देखा वो तो मजे से खा रहे हैं चटनी वो तो अभ्यासी हो गए थे उसने सोचा कि एक ही रास्ता ठीक है कि पहले इस गोले को पूरा गटक जाऊं पानी के साथ कम से कम पूरा भोजन तो खराब होने से बचेगा नहीं तो रोटी बार बार इसमें लगाओ सब्जी में मिलाओ तो सभी खराब हो जाएगा तो वो पूरा गोला गटक गया महात्मा गांधी ने कहा कि देखो मैंने कहा था नहीं लुई फिसर समझदार आदमी सबसे पहले उसने चटनी ली और लाओ चटनी ये आदमी समझदार और ये जानता है राज कि नीम के क्या गुण लुई फिसर ने तो अपने माथे से हाथ मार लिया उसने तो किसी तरह गटका था गोला कि इससे झंझट मिटे एक दफा गले से नीचे उतर गया फिर जो होगा होगा दूसरा गोला आ गया सात दिन उसकी जो सबसे ज्यादा मुसीबत थी वो चटनी थी मगर गांधी का आदेश तो मानना पड़े चाय नहीं पी सकते थे लोग गांधी का आदेश जितने वक्त गांधी कहें सो उतने वक्त सोना पड़े नींद चाहे आए चाहे ना आए जितने वक्त कहें उठो उतने वक्त उठना पड़े अब हर आदमी की नींद अलग अलग होती कुछ रात के पक्षी होते उनको दिन भर उतनी ताजगी नहीं होती उनकी ताजगी आती ही सूरज के डूबने के बाद इसी तरह के लोग होटलों में क्लब घरों में दिखाई पड़ेंगे दिन भर तुम तो उनको उदास पाओगे मगर सांझ एकदम उनमें रौनक आ जाती इसमें उनका कसूर नहीं उनके शरीर की वैज्ञानिक प्रक्रिया सूरज के ढलने के बाद ही उनके भीतर उत्साह को जन्माती अगर ये जल्दी सो जाएं, तो सिर्फ करबट बदलेंगे सो नहीं सकते और अगर जल्दी सो जाएँ तो करबट बदलने में इतनी नींद खराब कर लेंगे कि फिर बारह और एक भी बच जाए तो भी नहीं सो सकते ये तो बारह एक बजे सोएं तभी इनको सुखद निद्रा आएगी और इनको तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा दो ब्रह्म मुहूर्त यानी तीन बजे रात तीन बजे रात इनको उठा दो ये दिन भर सुस्त रहेंगे इनकी दिन भर हालत खराब रहेगी बनसा ने लिखा है कि मैं सिर्फ एक बार ब्रह्म मुहूर्त में उठा जीवन में और उस दिन के बाद फिर कभी नहीं उठा क्योंकि उस दिन जितनी मुझसे भूलें हुई जीवन में कभी हुई नहीं थी ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया तो सुबह से एकदम उदासी आंखें झपकी खाएं जमाई आए किसी काम में मन ना लगे चौके में पहुंच गया अभी चाय तैयारी नहीं अब बैठा हूं राह देख रहा हूं पहली बार बस स्टैंड पे पहुंच के जाके खड़ा रहा आधा घंटे क्योंकि बस जब आए तब दफ्तर जाऊं दफ्तर पहुंच गया चपरासी ही नहीं आया था तो दफ्तर के बाहर ही खड़ा रहा दफ्तर के भीतर पहुंच गया दफ्तर को झाड़ने बोहरने वाला आदमी पीछे आया सारी धूल खानी पड़ी दिन भर किसी तरह गुजारा महात्मा गांधी के आश्रम में तीन बजे प्रत्येक कोर्ट जाना पड़ेगा वैज्ञानिक कहते हैं कि हर आदमी की नींद के क्षण अलग है प्रत्येक व्यक्ति को रात में दो घंटे गहन निद्रा आती वे दो घंटे अगर तुम नहीं सो पाए तो तुम्हारे 24 घंटे खराब हो जाएंगे निस्तेज हो जाएंगे किसी को दो से और चार के बीच में आती किसी को तीन और पाँच के बीच में किसी को चार और छः के बीच में किसी को पाँच और सात के बीच में और ऐसे भी लोग हैं जिनको छः और आठ के बीच में और ऐसे भी लोग हैं जिनको सात और नौ के बीच में अलग अलग लोग हैं बहुविध लोग हैं मैं आदेश नहीं देता इसलिए मेरे आश्रम में जिसको जब सोना हो तब सोए जब जागना हो तब जागे अपने ही अंतर अनुशासन से चले अपने को समझे और अपना जीवन निर्धारित करे हां जो मैंने जाना है जो मैंने जिया है उसे खोल के तुम्हारे सामने रख देता हूं उसमें से जो भी रुच जाए जो भी पच जाए जिसके साथ भी तुम्हारा तालमेल हो जाए वह तुम्हारा वह मेरा नहीं फिर क्योंकि तालमेल हो गया तो तुम्हारा तुम मुझे दोष ना दे सकोगे क्योंकि मैंने तुम्हें कभी कोई आदेश नहीं दिए लीला इसलिए पहली बात कि मैं आदेश नहीं देता तू कहती मैं रूपांतरित होना चाहती हूं सपनों में बहुत जीवन गमाया, लेकिन अब मुझे बचाओ पहली बात इस बात को खूब गहराई से उतर जाने दो कि सपनों में मैंने जीवन गमाया। कहीं ऐसा ना हो कि प्रश्न पूछने के लिए ही तुमने पूछ लिया हो कहीं ऐसा ना हो कि जीवन को स्वप्न कहना अध्यात्मवादियों की पुरानी आदत है और लीक है इसलिए तुमने भी कह दिया हो जीवन सच में ही स्वप्न हो गया है इस बात की परिपूर्ण स्वीकृति रूपांतरण का पहला कदम है सोचना खोजना सच में ही जीवन स्वप्न सिद्ध हुआ है या अभी और भी कुछ सपने बाकी हैं जो पूरे करने भूल मेरी थी इसी से कर रहा हूं लो सहज स्वीकार इसमें लाज काहे की पर हंसो मत यो भरे विद्रूप इस क्षण जयमै भूलो शक्ति मेरी जो अभी तक साथ है सकती है तो पैर सीधे भी पड़ेंगे एक दिन और उस दिन कहीं पछताना न पड़ जाए तुम्हें सोचो जरा भूल का स्वीकार मुझको है सहज क्योंकि अब भी अडिग हूं क्योंकि अब भी आत्मबल हारा नहीं है दृष्टि मेरी सदी है अब भी भविष्योन्मुख स्वप्न मेरे थे असंभव भूल थी यह मानता हूं किंतु मत भूलो कि यद्यपि स्वप्न मेरे थे मैं नहीं था स्वप्न का तो पहली तो बात स्वीकार करो सहज भाव से सच्चाई से औपचारिकता से नहीं कि मेरा जीवन एक स्वप्न था और तब दूसरी बात समझो कि जीवन स्वप्न था लेकिन तुम स्वप्न नहीं हो स्वप्न देखने वाला स्वप्न नहीं स्वप्न मेरे थे असंभव भूल थी यह मानता हूं किंतु मत भूलो कि यद्यपि स्वप्न मेरे थे मैं नहीं था स्वप्न का तो पहले तो यह जानो कि सारा जीवन स्वप्नों में उलझा रहा दूसरी बात यह जानो कि मेरे भीतर एक दृष्टा था जो सारे जीवन स्वप्नों को देखता रहा लेकिन कभी स्वप्न नहीं बना दृष्टा कभी स्वप्न नहीं बनता पहली बात तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत वैराग्य को जन्म देगी और दूसरी बात तुम्हारे जीवन में उससे भी अद्भुत ध्यान को जन्म देगी साक्षी भाव को जन्म देगी और अच्छा है लीला कि जल्दी ये बात समझ में आ गई ये बात तो लोगों को मरते मरते मरण सैया पर समझ में आती तब भी समझ में नहीं आती लोग बेहोशी में मर जाते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 रस्तो अनंत था अंजुरी भर ही पिया पीने में भी लोग कंजूसी कर जाते रस्तो अनंत था अंजुरी भर ही पिया जी में वसंत था एक फूल ही दिया और दे सकते थे तुम वसंत तुम्हारे चारों तरफ वसंत बरस सकता था मधुमास ला सकते थे तुम जगत में जी में वसंत था एक फूल ही दिया रस्तों था अनंत अंजुरी भर ही पिया मिटने के दिन आज मुझको यह सोच है कैसे बड़े युग में कैसा छोटा जीवन जिया अधिकतर लोग इस विराट अस्तित्व में बड़ा छुद्र जीवन जीते सिक्के इकट्ठे करते रहते हैं झूठे ऐसे पागल भी हैं जो डाक की टिकटें इकट्ठी करते रहते अजीब अजीब लोग हैं मैं एक घर में गया उन सज्जन ने मुझे कहा कि मेरा संग्रह देखिएगा मैंने कहा जरूर उनका संग्रह बड़ा अद्भुत था उसमें बीड़ी के बंडलों पर जो लेबल लगाए जाते वो उन्होंने संग्रह किए थे बीड़ी के बंडलों के लेबल मैंने उनसे कहा तुम्हारा जीवन बंडल हुआ तुम गए काम से तुम बिड़ी के बंडल उन्होंने कहा मैं बिड़ी कभी नहीं पीता मैंने कहा बिड़ी नहीं पीते ये कोई बड़ा गुण नहीं है बीड़ी पी लेते चलता मगर ये जिंदगी भर क्या करते रहे पूरा घर तरह तरह के लेबलों से भरा हुआ है और वो इसको अपनी बड़ी संपदा मानते बड़े गौरव से दिखलाते एक और घर में मैं मेहमान था उनका घर पूरा का पूरा पुस्तकों से भरा है मैंने पूछा इन पुस्तकों में क्या है उन्होंने कहा यह दिखाऊं हर पुस्तक में उन्होंने राम राम राम राम राम राम लिख छोड़ा है वही खाते भर दिए राम राम राम राम राम राम वो कहते हैं मैंने इतने करोड़ बार राम नाम लिख छोड़ा है सुबह से शाम तक वो एक ही काम करते मैंने कहा अगर कभी राम से तुम्हारा मिलना हुआ तो तुम्हारी खूब गति होगी उन्होंने कहा क्यों मैंने कहा कि इतनी किताबें बच्चों के काम आती इतनी कापियां न मालूम कितने बच्चों के काम आती तुमने खराब कर दी और करोड़ बार राम राम लिखते हो तुमको अकल नहीं है कि संस्कृत में बहुवचन होता रामा एक दफा लिख दिया खत्म बहुवचन में कह दिया क्या राम राम लगा रखा है लीला तुझे याद आ गया कि जीवन स्वप्न में चला गया तो फिर जीवन स्वप्न में नहीं गया इसी याद के साथ जीवन सत्य बनने लगा किसको याद आया ये कौन जागा ये किसको बोध बैठा तेरे भीतर कुछ पकने लगा कुछ दृष्टा जन्मने लगा नाचने लगे हैं मोर, गहराने लगी है आसमान की सजली कोर, अब वर्षा आएगी स्वाद की एक बूंद मोती बन जाएगी छोटी सी सीपी यह हमको सिखाएगी रस का सही ग्रहण कितनी बड़ी बात है मोरों का रोर है ये? मेंढकों का यह शोर केवल उत्पात है एक बूंद सीपी में पड़ जाती और मोती बन जाती अब वर्षा आएगी स्वाती की एक बूंद मोती बन जाएगी ये जो दृष्टा का थोड़ा सा भाव पैदा हुआ है भान पैदा हुआ है यही बूंद है स्वाती की यही मोती बनेगी छोटी सी सीपी यह हमको सिखाएगी रस का सही ग्रहण कितनी बड़ी बात है जीवन स्वप्न है ऐसा जान लेना रूपांतरण है फिर आंख भीतर की तरफ मुड़ने लगती फिर रस का सही ग्रहण होता है और तब क्या चिंता कि वर्षा में मेंढकों का शोर हो रहा होता रहे मोरों का रोर या है मेंढकों का यह शोर केवल उत्पात है फिर सारे जीवन के स्वप्न आपाधापी भाग दौड़ सिर्फ उत्पात है आंख भीतर मुड़े अपने रस से जुड़े फिर तुम सीपी बने फिर तुम्हारे भीतर मोती पकेगा शुभ घड़ी आ गई लेकिन स्वप्न की यह बात सिर्फ औपचारिकता ना हो यह तुम्हारा निज अनुभव मेरे कहने से नहीं शंकराचार्य के कहने से नहीं बुद्ध के कहने से नहीं कबीर और नानक के कहने से नहीं तुम्हारा अपना बोध हो क्योंकि दूसरी सीपियों में पड़ी हुई बूंदें तुम्हारे मोती नहीं तुम्हारी सीपी में पड़ी हुई बूंद ही तुम्हारा मोती है तोड़ो मौन की चट्टान फोड़ो अहम का व्यवधान आकुल प्राण के रसगान भीतर ही न जाए मर बोलो जोर से बोलो व्यथा की ग्रंथियां खोलो संजोलो मन की फूटें कंठ से फिर गीत के निर्झर तोड़ो मौन की चट्टान फोड़ो अहम का व्यवधान आकुल प्राण के रसगान भीतर ही न जाएं मर बस अब एक काम करो जीवन स्वप्न दिखा अब अहंकार भी स्वप्न है ये मैं भाव भी स्वप्न है ये और देख लो बस दो ही कदम में तो यात्रा पूरी हो जाती संसार की भागदौड़ व्यर्थ और अहंकार की नाम की यश की पद की प्रतिष्ठा की आकांक्षा व्यर्थ बस ये दो व्यर्थताएं दिखाई पड़ जाएं कि तुम्हारे भीतर सार का बीज टूटता है आ गया वसंत फूल ही फूल भर जाएंगे तुम्हारे जाम में शराब ही शराब भर जाएगी शराब में आनंद के फूल ही फूल तैर जाएंगे गीत जन्मेगा तुमसे रस बहेगा तुमसे तुम्हारा दिया जलेगा और तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे दिए से और बुझे दिए भी जल सकते हैं आज तक